महाभारत सभा पर्व सभापर्व द्विपंचाशत्तमोध्याय युधिष्ठिर को भेंट में मिली हुई वस्तुओं का दुर्योधन द्वारा वर्णन दुर्योधन वाच दुविधम तस्महेश नघाथम राजभेदत्म महात धन संचय दुर्योधन बोला अनग राजाओं द्वारा युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए दिए हुए जिस महान धन का संग्रह वहाँ हुआ था वह अनेक प्रकार का था मैं उसका वर्णन करता हूँ सुनिए मेरुमंदर योर मध्ये शैलो दाम भि नदी एचक वेलूनाम छाया ब्रम्यापास कथाशनाशर्ह ब्रजरा दीर्घवैव पारदुिन्दापरतंग तदयपीकृत पीलिक जातूपमं द्रोण मेंय आसू पुंजसो नृप मेरू और मंदाराचल के बीच में प्रवाहित होने वाली शैलोदा नदी के दोनों तटों पर छिद्रों में वायु के भर जाने से वेणु की तरह बजने वाले बांसों की रमणीय छाया में जो लोग बैठते और विश्राम करते हैं वे खस एकाशन अरह प्रदर दीर्घवेणु पारद पुलिंद तंगण और परतंगण आदि नरेश भेंट में देने के लिए पिपीलिकाओं अर्थात चीटियों द्वारा निकाले हुए पिपीलिका नाम वाले स्वर्ण के ढेर के ढेर उठा लाए थे उसका माप द्रोण से किया जाता था कृष्णा ललामान चमरान शुक्लां शान्या प्रभान हिमवत्ष्पज स्वाद छोद्रम तथा बहू उत्तरेभ्य कुभ्य चाप्यपोढ़लमंबुभ उत्तरादि कैलासा ओसदी सुमला पर्वतीया बलि चान्यम आहृत प्रणुताश्रिता अजा शत्रो निपतेषंति वहता इतना ही नहीं वे सुंदर काले रंग के चवर तथा चंद्रमा के समान स्वेत दूसरे चावर एवं हिमालय के पुष्पों से उत्पन्न हुए स्वादिष्ट मधु भी प्रचुर मात्रा में लाए थे उत्तर कुरु देश से गंगा जल और माला के योग्य रत्न तथा उत्तर कैलाश से प्राप्त हुई अतिव बल संपन्न औषधियां एवं अन्य भेंट की सामग्री साथ लेकर आए हुए पर्वतीय भोपालगण आदात शत्रु राजा युधिष्ठि के द्वार पर रोके जाकर विनित भाव से खड़े थे ये पराधे हिमवत सूर्योदय गिरो नृपा चमुद्रंते लौहित्यम अभि तस्वी फलम उलासनाजे चिराता वाथ क्रूर पश्च्याम्य हम प्रभु पिताजी मैंने देखा कि जो राजा हिमालय के परार्ध भाग में निवास करते हैं जो उदयगिरि के निवासी हैं जो समुद्र तटवर्ती कारुस देश में रहते हैं तथा जो लौहित्य पर्वत के दोनों ओर वास करते हैं फल और मूल ही जिनका भोजन है वे चर्म वस्त्रधारी पूर्वक शस्त्र चलाने वाले और क्रूरकर्मा कृयात नरेश भी वहाँ भेट लेकर आए थे चंदना गुरका भारा कालीय कस्य चबरत्न सुवान गंधावराशय नाम कैरात नामुतम दासीना च विषा पते आहृत्यमणीया दूरजान मृगपक्षि निचित पर्वते हिण्यम भूरिवर्चस बलिच कृष्ण महाद्वारि राजन चंदन और अगुरुकाष्ठ तथा कृष्णा कृष्णागुरुकाष्ठ के अनेक भार चर्म रत्न सुवर्ण तथा सुगंधित पदार्थों की राशि और दस हजार किरात देशी राशियां सुंदर सुंदर पदार्थ दूर देशों के मृग और पक्षी तथा पर्वतों से संग्रहित तेजस्वी सुवर्ण एवं संपूर्ण भेद सामग्री लेकर आए हुए राजा लोग द्वार पर रोके जाने के कारण खड़े थे कहराताम दरदाम दरवाम सूरा व का था बरा दुर्विभागा पारदा बालिक कश्मीरा कुमार घोरका हंसकाजला तिवेत्र गर्तोधेयाजनिया भद्र के अमृषा कौकुरास्ताक्षा वस्त्रपापल वसातलाश्च मौले सूद्रकमाल शौंडिका कपुरा विसांपते अंगा बंगा भंगाच पुरा शाणव्या गया तथा सुतणीमंत श्रेयांस शस्त्रधारिण आहु क्षत्रिया सतथो जात किरात, दरद कि शूर यमक औुम दुर्विभाग पारद बाल्हिक काश्मीर कुमार घोरक हंसकायन शिवि त्रिगर्त योदेय भद्र केकय अम्भष्ट कौकुर तार्च वस्त्र पहलौ बसातल मौलैय छुद्रक मालव सौंडिक कुकुर शक अंग भंग पुण्र शाण्डवत्य तथा गय ये उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं शस्त्रधारी छत्री राजकुमार सैकड़ों की संख्या में पंक्तिबद्ध खड़े होकर अजातशत्रु युधिठिर को बहुत धन अर्पित कर रहे थे बंगा कलिंगा मगधा ताम्रलिप्ता सपुंड दोवालिका दौबालिका दो पत्रो नशे तथा कर्ण प्रभर नहुवस्त भारत तत्रस्थ द्वार पाईस्ते प्रोचंत द्वार द्वारम्स भारत बंग कलिंग वंगकिंग मगधताम्रलिप्त पुंड्रक सागरक पत्रोर्ण सैशल तथा कर्ण प्रवारण आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश वहाँ दरवाजे पर खड़े थे तथा राजाज्ञा से द्वारपालगण उन सबको यह संदेश देते थे कि आप लोग अपने लिए समय निश्चित कर लें फिर उत्तम भेंट सामग्री अर्पित करें इसके बाद आप लोगों को भीतर जाने का मार्ग मिल सकेगा तान हेमकक्षा सरह कांबिक सर दत्कैको दशताजरा कवचावृता क्षमावंतुना प्राभस्था तदनंतर एक एक क्षमाशील और कुलीन राजा ने काम्यक सरोवर के निकट उत्पन्न हुए एक एक हजार हाथियों की भेंट देकर द्वार के भीतर प्रवेश किया उन हाथियों के दाँत हड़दंड के समान लंबे थे उनको बांधने की रस्सी सोने की बनी हुई थी उन हाथियों का रंग कमल के समान सफ़ेद था उनके पेट पर झूल पड़ा हुआ था वे देखने में पर्वताकार और उन्मत्त प्रतीत होते थे एक चान्य च बहो गणा दिग्य समागता अन्य चौपारित्यत्रिह महात्मा ये तथा और भी बहुत से भोपालगण अनेक दिशाओं से भेंट लेकर आए थे दूसरे दूसरे महामना नरेशों ने भी वहाँ रत्नों की भेंट अर्पित की थी राजा चित्ररथो नाम गो वास्वाग श चुरी ददध्यायाना वातरंगंथाम इंद्र के अनुगामी गंधर्व चित्ररथ ने चार दिव्य अश्व दिए जो वायु के समान वेगशाली थे तुम्बु प्रमुद गोवाजी शत आम्रवर्णिबुरु नामक गंधर्वराज ने प्रसन्नता पूर्वक सौ घोड़े भेंट किए जो आम के पत्ते के समान हरे रंग वाले तथा सुवर्ण की मालाओं से विभूषित थे कृते राजा चौरभ्य शुकरणाम पते गजरत्नाम सतालीसो बहुन्य था महाराज शुकर देश के पुण्यात्मा राजा ने कई सौ गजरत्न भेंट किए विराटे नुमस्ते नल्भे मालिना कुंजराण सहस्रे ते मत्ता समुपास मत्स्य देश के राजा विराट ने स्वर्ण मालाओं से विभूषित दो हजार मत हाथी उपहार के रूप में दिए पांशुराष्ट्र वसुदानो राजा सदसान अश्वाच सहस्रे दें राजन कांचन मलि जब सत्पन्ना व्यस्था नीप बली कृष्ण माज पांडवेभ्यो पांच देश से पांशुदेशब्बीस हाथी वेग और शक्ति से संपन्न दो हजार सुवर्ण माला विभूषित जवान घोड़े और सब प्रकार की दूसरी भेंट सामग्री भी पांडवों को समर्पित की यदेन इन दासीना सहस्राणी चतुर्दश दाशा चाराण विषा पते गजयुक्ता महाराज रथते राज्यम चम पार्थेभ्यो यज्ञ वै निवेदित राजन राजा द्रुपद ने चौदह हजार दासियाँ दस हजार सपत्निक दास हाथी जुते हुए छब्बीस रथ तथा अपना संपूर्ण राज्य कुंती पुत्रों को यज्ञ के लिए समर्पित किया वासुदेवपवाष्टे मान कुरिन अजदादज मुख्या सहस्रां चुश आत्मा ही कृष्ण पार्थ से कृष्णसात्मा धनंजय विष्णुकुलभूषण वसुदेवनंदन श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का आदर करते हुए चौदह हजार उत्तम हाथी दिए श्री कृष्ण अर्जुन के आत्मा हैं और अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं यद्रोयाद अर्जुन कृष्ण कुशयम कृष्ण धनंजयस्यार्गलोकम अपी त्यजे अर्जुन श्री कृष्ण से जो कह के देंगे वह सब वे निसंदेह पूर्ण करेंगे श्रीकृष्ण अर्जुन के लिए परम धाम को भी त्याग सकते हैं तो तथा पार्थ कृष्णार्थे प्राणानी परसान हे वकुंभ सामस्थि मलयान दुराच्य चैव गुरु संचयान इसी प्रकार अर्जुन भी श्री कृष्ण के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर सकते हैं मलय तथा दरदूर पर्वत से वहाँ के राजा लोग सोने के घड़ों में रखे हुए सुगंधित चंदन रस तथा चंदन एवं के ढेर भेंट के लिए लेकर आए थे मणि रत्नानि चोर और चोल और पांड्य देशों के नरेश चमकीले मणिरत्न सुवर्ण तथा महीन वस्त्र लेकर उपस्थित हुए थे परंतु उन्हें भी भीतर जाने के लिए रास्ता नहीं मिला समुद्रण सिंघल देश के क्षत्रियो ने समुद्र का सारभूत वैदुर्य मोतियों के ढेर तथा तो हाथियों के सैकड़ों झूल अर्पित किए समृता मृचि श्यामस्ताम्रातलोचना ता गृही नरास्त तिषंति विता प्रत्यर्थ्राह्मणाश्चव क्षत्रियाच विनर्जिता उपाजभुविश्चद्रा शुश्रूष वे सिंगल देशी वीर मणियुक्त वस्त्रों से अपने शरीरों को ढके हुए थे उनके शरीर का रंग काला था और उनकी आँखों के कोने लाल दिखाई देते थे उन भेट सामग्रियों को लेकर वे सब लोग दरवाजे पर रोके हुए खड़े थे ब्राह्मण विजित क्षत्रिय वैश्य तथा सेवा की इच्छा वाले शुद्र प्रसन्नतापूर्वक वहाँ उपहार अर्पित करते थे प्रत्याच बहुमान चाप्योपागक्षण युधि चिरा सर्वे भ्रेक्षा सर्वर्णा आदि मध्याथा सभी सभी तथा आदि मध्य और और अंत में उत्पन्न वर्ण के के के लोग विशेष प्रेम और आदर के साथ युधिष्ठिर पास भेंट लेकर आए थे। ना ना देश ना ना को यम ष्ठिर निवेश अनेक देशों में उत्पन्न और विभिन्न जाति के लोगों के आगमन से युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में मानवीय संपूर्ण लोक ही एकत्र हुआ जान पड़ता था उच्चावचानोपग्रहाजा भी प्राप्ति बहूं शत्रूण पश्यत दुखा मुमूर्षा मे विजात मृत्यास् पांडवा व्याव एसा माम च पक्व च संविधत्ते युधिष्ठि मेरे शत्रुओं के घर में राजाओं द्वारा लाए हुए बहुत से छोटे बड़े उपहारों को देखकर दुख से मुझे मरने की इच्छा होती थी राजन पांडवों के वहाँ जिन लोगों का भरण पोषण होता है उनकी संख्या मैं आपको बता रहा हूँ राजा युधिष्ठिर उन सबके लिए कच्चे पक्के भोजन की व्यवस्था करते हैं अयोत्तम तीर्ण पदमा गदारोहाबुदम चापी पादाता बहुवस्थता युधिष्ठिर के यहाँ तीन पद्म दस हजार हाथी सवार और घुड़सवार एक अर्बुद दस करोड़ रथारोही तथा असंख्य पैदल सैनिक हैं प्रमीयास च पच्यमान तथा चम चान्य पुण्या युधिष्ठिर के यज्ञ में कहीं कच्चा अन्न तोला जा रहा था कहीं पक रहा था कहीं परोसा जाता था और कहीं ब्राह्मणों के पुण्यावाचन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी ना भुक्तव ना पीतम नलंकृत सत्यतम अपश्यम सर्वर्ण युधिष्ठिर नि मैंने युधिष्ठिर के यज्ञ मंडप में सभी वर्ण के लोगों में से किसी को ऐसा नहीं देखा जो खा पीकर आभूषणों से विभूषित और सत्कृत न हुआ हो अष्टाशीत सहस्राणी स्नातकाग्रह तेन संदासी एक राजा घर में बसने वाले जिन हजार का भरण पोषण करते हैं उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30 30 दास दासी उपस्थित रहते हैं सुप्रेता पर तो यासंसंत्य वे सब ब्राह्मण भोजन से अत्यंत तृप्त एवं संतुष्ट हो राजा युधिष्ठिर को उनके काम क्रोधादि शत्रुओं के विनाश के लिए आशीर्वाद देते हैं दशान्या सहस्त्राणी यती नाम उर्धरे भुंजरे रुक्म पात्रे भि युधिष्ठिर इसी प्रकार युधिष्ठिर के महल में दूसरे दस हजार उर्धरेता यति भी सोने की थालियों में भोजन करते हैं अभुक्तम भोक्तुब्ज अभुक् प्रत्यत पते राजन उस यज्ञ में द्रौपदी प्रतिदिन स्वयं पहले भोजन न करके इस बात की देखभाल करती थी कि कुबड़े और बौनों से लेकर सब मनुष्यों में किसने खाया है और किसने अभी तक भोजन नहीं किया है द्वो करौ न प्रयक्षेता कुंते पुत्रा भारत संबंध के न पांचाला संख्य नंधक विष्णय भारत कुंती नंदन युतिष्ठिर को दो ही कुल के लोग कर नहीं देते थे संबंध के कारण पांचाल और मित्रता के कारण अंधक एवं विष्णु ये सभा महाभारती सभापर्मणि दूतपरवणि दुर्योधन संतापे दे पंचाश तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दूत पर्व में दुर्योधन संताप विषय बावनवा अध्याय पूरा हुआ